संवेदनाँ संवेदनाँ के पंख, की, की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सुधा अनुपम की विज्ञान कविता टेडी बियर। मिले हर जगह एक खिलौना नाम है टेडी बियर सबके दिल को भाता है ये सबका, सबका है ये डियर चलो, चलो सुनाए किस्सा तुमको टेडी के बनने, बनने का एक शिकार एक के गर्भ से एक खिलौने के जनने का शुरू हुई जब, जब सदी बीसवी घटना है ये तब, तब की। आज भी प्रासंगिक लेकिन बात गुजर गई कब की? अमेरिका के राष्ट्रपति थे थियोडोर रुजवेल्ट निकले एक दिन वो शिकार पर कमर में कसकर बेल्ट जंगल थे वो मिसी के किस्सा है ये सच्चा यकायक जब सामने आया एक भालू का बच्चा अमेरिका में थियोडोरजी कहलाते थे, थे टैडी भालू पर यू मोहित हो गए जो बच्चों पर डैडी भालू से टैडी का मिलना खबर पटाखे दार इस बात से भरे पड़े थे देश के सब अखबार कहीं कविता कहीं कहानी कहीं बने कार्टून छापा सबने इसी खबर को मॉर्निंग इवनिंग नून बाजारों में मिलने लग गए टेडी के अवतार भालू जैसी बॉडी जिनकी शक्ल से थियोडोर शने शने टेडी की सूरत फिर भालू ने ले ली स्टब ये वही है जिससे सबकी मुनिया खेली शक्ल भले बदली टेडी की नाम रहा बरकरार बियर और टैडी का रिश्ता याद रखे संसार अभी आप सुन रहे थे सुधा अनुपम की विज्ञान कविता टेडी बियर वाचक स्वर भारती परिमल